इसको बंद करो ऊपर कुंडी लगाओ ये नीचे से होता नहीं है ढंग से सुबह की तो उद्गीत की उपासना उद्गीत शब्द का प्रयोग ओम शब्द का प्रयोग मुख्य प्राण को ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं तब दोषों से रहित रहते हैं ओम की ध्वनि का उपयोग अन्य मत संप्रदायों में भी करते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी ओम शब्द का प्रयोग करते हैं ओम का जप करते हैं उस धोनी को अच्छा मानते हैं, लेकिन ईश्वर को वो स्वीकार नहीं करते उत्गीत की उपासना में ओम का उत्गीत का उच्चारण जप जो हम उपासना कर रहे हैं तो वो मुख्य प्राण को यानी परमात्मा को ध्यान में रख के करनी है ये मुख्यता यहाँ बताई जा रही है क्योंकि अभिप्राय वही है मुख्य अभिप्राय वही है बाकी चीजें तो उसकी प्राप्ति का उसकी उपासना का माध्यम बनती है इस सबको करते हुए ब्रह्म ही हमारे ध्यान में रहना चाहिए और जो ऐसा करता है वो दोषों से रहित रहेगा उसको बाधा नहीं होगी उसको असुर प्रताड़ित नहीं करेंगे और असुर उसके पास आएंगे भी हनि का रक्तत्व तो दुर्गुण है तो खंडित होकर के गिर जाएंगे नहीं तो इनकी उपासना चलती रहेगी और साथ में दोष भी रहेंगे तो नाक से ये सब तो एक वैसे उदाहरण रूप में दिया गया समझाने के लिए केवल है नेत नेत्र से देखेगा तो वो अच्छा और बुरा दोनों देखेगा नाक से सूंगेगा तो अच्छा बुरा दोनों सूंगेगा इत्यादि मन से विचार करेगा अच्छा और बुरा दोनों करेगा लेकिन जब ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को उदगीत के रूप में स्वीकार करते हुए चलता है तो ये दोष नहीं आते फिर उसको पूरी निर्मलता शुद्धता से वो कर सकता है तो कुछ ना कुछ दोष आ जाएंगे और उस अवस्था में जब दोष आते हैं वो टकरा करके खंडित हो जाएंगे चूर चूर हो जाएंगे वो खुद खंडित हो जाएंगे नहीं तो दोष आएंगे और इसमें घुस जाएंगे स्थान बना लेंगे इसलिए उदगीत की उपासना उस मुख्य प्राण को परमात्मा को मान करके करनी चाहिए और इसी से वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है जीवन में जैसा बनना चाहता है सर्वोत्कृष्ट वैसा वो बन सकता है नहीं तो बन नहीं पाएगा चलता रहेगा वर्षो बीत जाएंगे लेकिन अंत में लगेगा कि वैसा नहीं बना जैसा मैं बनना चाहता था जो परिपूर्णता आनी थी वो नहीं आएगी इस बात की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया हमारा दूसरा खंड हो गया था किन्हीं को कुछ पूछना है दूसरे खंड में से जी चार ऋषियों का उल्लेख हुआ है अंगिश बृहस्पति अयास्य और बक अयास्य और बृहस्पति और अंग्रस का तो दो दो अर्थों में वर्णन किया है हाँ। अंग और रस बृहस्पति बृहती और पति हाँ। ये बक के अर्थ में उसके लिए नहीं किया उसका अलग ढंग से किया कि उसने ये किया और उसको उद्गाता के रूप में स्वीकार किया गया बस केवल इतना ही अब आप यू कहना चाहें तो आजकल तो गलत अर्थ में प्रचलित है वो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं बकबक बकबक <laughs> बक कर रहा है ये बकबक बक करना है तो ये भी उद्गाता है ऊपर से बोलता है लेकिन वो निंदित अर्थ में है अभी ये तो अच्छे अर्थ में है यहाँ पर उस तरह आप देखना चाहें तो निंदिता अर्थ हटा के अधिक बोलने के उसमें तो कह सकता हैं ठीक है और बस आगे देखिए तो पिछला वाला दूसरे खंड में इन्होंने इति अध्यात्म विषय व्याख्या की थी आध्यात्मिक व्याख्या की थी आत्मा से संबंधित थी अब उसी उदगीत की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं अब देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं तो इसलिए कहा अथ अधि देवताओं के विषय में अब चर्चा करेंगे अंतत तो वही ब्रह्म की उपासना होगी लेकिन बाह्य रूप स्थूल रूप यहाँ पर देवताओं का रहेगा अन्य चीजों का रहेगा जो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं और हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कथन कर रहे हैं अब देखिए व्याख्या कर रहे हैं तीसरे खंड का पहला देखिए य एव असौ तपति तम उदगी उपासित ये जो तप रहा है उसी को उदगीत के रूप में उपासना करो अब कौन तप रहा है तो कहा तो नहीं है इन्होंने लेकिन हम सहजता से ले सकते हैं हमारे जीवन में क्या चीज तपती रहती है सूर्य तपता रहता है हमारे ऊपर उपा। उसकी उपासना करें, उसी को उद्गीत मान लें, जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना करना धारणा करना विचार करना जिनके लिए संभव नहीं है वो तो इस रूप में करेंगे ये सूर्य ब्रह्म नहीं है लेकिन इस सूर्य को ब्रह्म के रूप में मान करके चले उपासना में हम अपने से बड़े की उपासना करते हैं स्तुति करते हैं बहुत बड़े की ये भी बहुत बड़ा है हमारी दृष्टि से हमारे लिए बहुत उपयोगी है हितकारी है उसके प्रति हम कुछ भावना रखेंगे और इस सूर्य से फिर ब्रह्म तक पहुंचेंगे जो इस सूर्य में है जो इस सूर्य को चला रहा है जो इस सूर्य की व्यवस्था कर रहा है उसकी उपासना करेंगे लेकिन स्थूल रूप से चलो इसी को मान लो उद्गी तो या एवं असौ तपति तम उदगी उपासित इसको उदगीत क्यों कह देते हैं इसका नाम उदगीत क्यों कर दिया तो उसके लिए व्याख्या कर रहे हैं उद्यन वेश प्रजाभ्य उदग ये उठता हुआ उद्यन मतलब उगता हुआ उद्यन ऊपर की ओर गति करता हुआ यानी उगता हुआ ऊपर गति करता है तो ये उगता हुआ ही प्रजाओं को उतगा उनके लिए ये हितकारी होता है उनके लिए कुछ बोलता है निर्देश करता है वैसे मुख रहता है कोई ध्वनि नहीं होती है लेकिन जैसे सूर्य उग गया तो बहुत कुछ संदेश दे रहा है हमारे को उठ जाओ सुबह उ गया सूर्य उग गया सूर्य उग गया मतलब हमें भी उठना है सूर्य हो गया हमें यज्ञ करना है सूर्य हो गया अब हमें क्रियाशील होना है इत्यादि काम पे जाना है तो ये कुछ ना बोलता हुआ भी बहुत कुछ बोलता है हमें जगा देता है ऊपर उठाता है हमारे हितकारी होता है तो उद्यन व प्रजाप्य उदगायती तो उदगीत तो उद्यन ऊपर उठता हुआ उदगाती तो इसलिए इसको उदगीत हमारे लिए कुछ बताता है संदेश देता है उद्देश्य तपो भयम अपहंती और ये ऊपर उठता है तो ऊपर उठते हुए अंधकार को और भय को हटा देता है अंधकार को हटाता ही हमें पता ही है और जब अंधेरा होता है तो हमें भय भी होता है प्रकाश होता है तो हम भय से रहित होते हैं अंधकार में अप, अपने आप अप में भय नहीं होता है अंधकार अपने आप अप में कुछ नहीं करता है लेकिन अंधकार आशंका को जन्म देता है कोई अहितकर चीज है इसका हमें ज्ञान नहीं है क्या पता अंधेरे में कुछ हो कोई जानवर हो कोई व्यक्ति हो कोई कांटा हो कोई पत्थर हो कोई हानिकारक चीज हो एक आशंका रहती है इसलिए भय उत्पन्न हो जाता है ये हमारी आशंका का भय यदि अंधेरे में भी हमें पता है कि यहां कुछ भी नहीं है कोई हानिकारक चीज नहीं है कोई गट्टा क्या हमें सब पता है कि यहाँ कैसी स्थिति है ठीक ठीक है तो कोई भय नहीं लगता तो अंधकार का भय अपने आप में नहीं होता है लेकिन अंधकार में जो हानिकारक चीजें होने की संभावना है आशंका है उसके कारण हमें भय लगता है तो ये सूर्य उगता हुआ क्या करता है अंधकार को और भय को हटा देता है उपहंता हवाई भयसे तमसो भवती या एवं वेदा जो इस बात को जान लेता है किस बात को कि ये सूर्य है, ये उदगीत है ये उठता है और हमें प्रेरणा देता है और ये भय और अंधकार से छुटकारा दिला देता है जो इस बात को समझ लेता है, है तो छोटी सी बात और ये तो हम सभी जानते हैं इस बात को जो इतना भी समझ लेता है उसका क्या होगा उप अंता हवाई भय से तम से वो भय और अंधकार से को नष्ट करने वाला हो जाता है वो अपने भयों को हटा देता है वो अपने अंधकार को हटा देता है जो इस बात को समझ लेता है उसने देख लिया प्रकृति में कि सूर्य के उगने से अंधकार चला जाता है तो वो प्रकाश का प्रयोग कर लेता है दीपक के रूप में विद्युत के रूप में कैसे भी प्रयोग कर लेता है तो तब तक प्रकाश को कर लेता है तो अंधकार चला जाता है और भय भी चला जाता है उसका उपयोग कर लेता है अपने जीवन के अंदर या एवं वेदा जो इस बात को समझ लेता है जो नहीं समझ पाता नहीं कर पाता तो वो उपयोग भी नहीं कर सकता आगे समान ऊ एवयम चौच समान उ एव अयम चौच ये दोनों समान हैं अयम च असौच यह है और वह अयम निकटता वाले के लिए कहते हैं असौ दूर वाले के लिए कहते हैं लेकिन यह है और वह इस अर्थ में तभी यह और वह है कौन है आगे बताएंगे लेकिन कहा ये दो चीजें समान ही है वह कौन है वो जो तपरा था पीछे जिसकी बात की और उसके अतिरिक्त को यह है आगे कहा उष्णो अयम उष्णो असो यह भी उष्ण है वह भी उष्ण है वह तो उष्ण है ही जो तपरा है और स्वर इति इम आचक्षते ये जो इम ये है इसको स्वर नाम से कहते हैं स्वर गत्यर्थक है गति गति करता है ये जाता है जाने अर्थ में है और स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमूम वो जो वो है उसको स्वर और प्रत्यास्वर दोनों रूप में कहते हैं स्वर भी जाने वाला प्रत्यास्वर मतलब फिर आ लौट के आने वाला जैसे गच्छती या आ गच्छती? प्रत्यागछती गच्छति जा रहा है आगच्छति आ रहा है लौट के आ रहा है मतलब जो गया और जाके फिर आ रहा है उसको कहते हैं प्रत्यागच्छति गच्छति तो केवल गया यहां से बस गया वो गया और कहीं और है और वहां से आ रहा है तो हम कहते हैं आगच्छति जाना और आगछती आना और प्रत्यागछति का मतलब है लौट के आ रहा है यानी यहाँ से गया था और फिर आ रहा है दूसरे वाले में जो आना था वो तो कहीं और से था यहाँ से गया फिर आ रहा है ऐसा नहीं था जिसको हम कहते हैं गया आया लौट के आया गच्छती जाता है आगछती आता है प्रत्यागछती लौट के आता है तो ऐसे ही स्वर और प्रत्यास्वर है तो इसमें से एक ऐसा है जो स्वर इति इम आचे उसको तो स्वर कहते हैं बस वो जाता ही जाता है आता नहीं है फिर और दूसरा वाला जो है अमम तो स्वर इति प्रत्यास्वर इति। वो आता भी है और फिर आता है जाता भी है और फिर आता है दोनों तरह से होता है वो तब ये किसके लिए कह रहे हैं कि एक तो ये गर्मी हमारे शरीर के अंदर है और एक वो वहां भी तपरा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जैसे वहां है वैसे यहाँ पर है इस तरह से देखते हुए कि वो और ये समान है वो जो तपरा है वो यहाँ पर है इसकी समानता बता रहे हैं और सामान्य रूप से जिसको पता नहीं है वो तो अलग अलग ही मानता है वो सूर्य अलग है और ये अलग है जो नहीं जानता है वो कहता है कि सूर्य की गर्मी अलग है और लकड़ी जलाते हैं वो अलग है अलग अलग ही मानता है और जो जानता है वो कहता है कि नहीं वो जो है वो ही है ये आज का विज्ञान भी यही कहता है सूर्य से जो प्रकाश ताप आता है वो ही संग्रहित हो जाता है पेड़ पौधों में और उसी को जलाते हैं तो वही अग्नि के रूप में हमारा आ जाता है जो वो है वही है ये कुछ नई चीज नहीं है अलग नहीं है ऐसे ही हमारे इस शरीर में शरीर में और बाहर का भी जो हमारे निकट की अग्नि है वो जो वो है वही ये है अर्थात वहीं से आई हुई है वो ही ये तो यहाँ पर गर्मी के रूप में प्रतीत हो रही है इसके संबंध को देख रहा है वो तो कहा समान उयम च असौ च अयम च असौ ये बिल्कुल समान है अंतर नहीं है दिखने में अंतर लग रहा है बहुत बड़े है और छोटे है लेकिन एक ही चीज है ये और क्या समानता है कि वो भी उष्ण है ये भी उष्ण है और अंतर क्या है स्वर इतिमम आचक्षते इसको तो स्वर कहते हैं एक बार गया तो गया बस फिर नहीं आता है शरीर का प्राण उष्मा निकल गई एक बार तो निकल गई फिर इस शरीर में दोबारा लौट के नहीं आती है न दूसरे शरीर में कुछ होगा इस शरीर में लौट के नहीं आएगी लेकिन वो है वो कैसा है स्वर इति प्रत्यास्वर इति उसको स्वर और प्रत्यास्वर दोनों कहते हैं वो जाता है और फिर लौट करके आता है अगले दिन फिर उगता है फिर शाम को चला जाता है फिर उग करके आता है तो स्वर और प्रत्यास्वर प्रति आस्वर प्रत्यागछति की तरह उसको दोनों नाम से कहा जाता है ये अंतर है तस्मा दमुम च उदगीत हम उपासित तो इस प्रकार इसको और उसको दोनों को उदगीत के रूप में हम उपासना कर सकते हैं इससे भी हमारे जीवन का बहुत काम चलता है अग्नि के द्वारा प्रकाश सूर्य के द्वारा इस प्राण के द्वारा इसको भी उदगीत मान के उपासना करें वो भी हमारे जीवन में काफी उपयोगी होता है ये देवता है सूर्य देवता है अग्नि देवता है इसके रूप में उदगीत की उपासना करें रहे के रूप में इनको कह रहे हैं उतने अंश में ये लाभ करेगा और इनके पीछे वो परमात्मा है ये भी साथ में ध्यान में रखते हैं जब स्थूल रूप से इनकी भी उपासना करते हैं तो भी इसके पीछे जो विद्यमान है व्यवस्थापक उसको भी साथ में लेते हैं आगे। तीसरा अथखलु खलु व्यानम एवं उदगीतम उपासित बोले अथवा व्यान को ही उदगीत के रूप में उपासना कर लू पहले सूर्य का कहा था दोबारा ये और वो दोनों का कहा अब एक व्यान चीज लेकर के आए प्राण पांच प्राणों में आता है प्राण उदान व्यान समान अपान उसमें व्यान जो शब्द है एक बोले अथवा इस व्यान को ही उद्गीत के रूप में उपासना कर लो तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है तो प्राण और अपान की व्याख्या करते हुए अब ये उदान को कहते हैं तो प्राण क्या कहते हैं यद वही प्राणिति सब प्राणों जो हमारे में जीवन देता है जीवन चलाता है प्राणिति सब प्राण प्राणिति प्राण प्राणिति लटलकार का प्रयोग है अनिति अनिति शब्द अन्य प्राण ने है अन धातु उसमें प्रकर्ष रूप से कह दिया जैसे स्वपीति बनाता है बनता है रुदिति बनता है इस प्रकार से अनिति प्र अनिति प्राणिति तो जो जीवन देने वाला है प्रकर्ष रूप से जीवन देने वाला है सब प्राण है उसको प्राण कहते हैं ऊपर की ओर जाने के लिए भी बोलते हैं ऊपर की तरफ जो जाता है आगे यद अपानीति सो अपाना तो यद अपानीति अनीति शब्द दोनों में समान है उसमें प्र अनीति था प्राणीति इसमें अप अनीति है अपानीति जो प्राणन करता है लेकिन अप पूर्व अप नीचे जाने को बोलते हैं नीचे जाने को निचली गति को ऊपर से नीचे होने को अपान बोलते हैं तो अपानी अपानी सो अपान है उसको अपान कहते हैं तो प्राण और अपान ये जो श्वास लेते हैं इसके अंतर्गत भी प्राण अपान का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः क्या प्रचलित है प्राण बोलते हैं जो हम श्वास को अंदर लेते हैं अपान अपान बोलते हैं जो बाहर निकालते हैं इसको बोलते हैं और स्वामी दयानंद जी ने रंग से लिखा है अपान जो अंदर जाता है और प्राण जो बाहर जाता है इस रूप में लिखा है उसको अर्थ में यू देखेंगे प्राण मतलब प्रकर्ष ऊपर की तरफ जो जाता है वो प्राण हुआ और लोक में जो प्रचलित है जिससे जीवन मिलता है जीवन मिलता है जो सांस अंदर लेते हैं उससे बाहर तो बाद में छोड़ते हैं लेकिन जो अंदर जाती है उससे जीवन इसलिए वो अंदर लेने वाले को प्राण बोलते हैं इस तरह का भी वर्णन मिलता है लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो अंदर से बाहर निकलता है वो प्राण है और अप, अन, अप मतलब नीचे जो जाता है तो नासिका से जो नीचे जाता है उसको अपान बोलते हैं दोनों तरह से व्याख्या होती है तो यद प्राण इति सब प्राणो यद अपान इति सो अपान ये एक तरह का शब्द को खोल रहे हैं निर्वचन कर रहे हैं क्यों प्राण कहते हैं इसको क्यों अपान कहते हैं जीवन तत्व तो, तो इसमें जुड़ा हुआ है व्यान में भी जुड़ा हुआ है तो प्राण अपान को तो बताने के, बा के बाद अब व्यान को कहते हैं अथा यह प्राण अपान संधि जो तो प्राण और अपान की संधि है जोड़ है सब व्यान उसे व्यान कहते हैं दोनों के बीच में है दोनों के जोड़ में है वो क्या है यो व्यान सा वाक और जो व्यान है वो वाक है वाक मतलब वाणी अभी अलंकारिक रूप से उसके साथ जोड़ते जोड़ते जोड़ते जोड़ते कह रहे हैं जहा प्राण और अपान की संधि है यानी जो ना प्राण है ना अपान है उसे व्यान कहते हैं संधि क्या होता है बीच का भाग होता है जैसे कि संध्या किसे कहते हैं सायकाल किसे कहते हैं दिन और रात की संधि को संध्या कहते हैं दिन और रात की संधि को वो संधि क्या कहलाती है ना वो दिन है ना रात है बीच के भाग को क्या कहेंगे हम अब चाहे तो आप उसको दिन में भी ले सकते हो चाहे रात में भी ले सकते हो व्यवहार तो दिन और रात में कहीं ना कहीं करते हैं लेकिन बीच के भाग को हम दिन और रात से अलग कहते हैं न तो दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते है इसको तो दिन और रात की जो संधि है जहां न, न दिन है न रात है उसको हम संध्या कह देते हैं वो संधि भाग है ऐसे प्राण और अपान की जो संधि है संधि का मतलब है जहां पर न प्राण है न अपान है एक दृष्टि से कह रहे हैं जहा न प्राण है न अपान है ये जो बीच का भाग है उसको व्यान बोलते हैं और ये व्यान क्या है यो व्यान स जो व्यान की स्थिति है वही वाक है कैसे संबंध है वो आगे बताएंगे तस्मात इस कारण से क्योंकि जो वाक है वो व्यान है व्यान के साथ वाक को जोड़ा है तो इसलिए तस्मात अप्राणन अनपाणन वाचम अभिव्याह तो अप्राणन प्राणन न करता हुआ श्वास को जिस समय बाहर नहीं छोड़ रहा है और अपन जब श्वास को अंदर नहीं ले रहा है अंदर बाहर जो भी अर्थ ले लें आप प्राण अपान का तो जिस समय न तो श्वास को अंदर ले रहा होता है और न श्वास को बाहर छोड़ रहा होता है उस समय वाचम अभी वाणी को बोलता है अर्थात प्राण और अपान की संधि तो व्यान है और जब प्राण भी नहीं है अपान भी नहीं है तो व्यान है उसी समय बोल पाता है व्यक्ति जिस समय हम बोलते हैं उस समय श्वास नहीं ले सकते और यहाँ दोनों ही बातें कही हैं प्राण और अपान दोनों नहीं होते न सांस ले सकते न छोड़ सकते ठीक है क्या विचार है सांस लेते हुए बोल सकता है कोई सांस अंदर लेते हुए तो थोड़ी बहुत धनी कर लें, लेकिन बोल नहीं सकते इतना तो कह सकते है कि श्वास को छोड़ते हुए बोलते हैं हम जिस समय हम बोलते हैं हवा निकलती रहती है पेट सुखड़ता है फेफड़ों से हवा ऊपर आती है स्वर्यंत्र में जाती है फिर मुख में अलग अलग स्थानों पर और जो भी भिन्नता होती है जीव इधर उधर होती है तो उससे विभिन्न वर्ण अक्षर शब्द निकल जाते हैं तो उसमें तो हमें वायु लगती है कि बाहर जाते हुए लेकिन ये क्या कह रहे हैं है? न तो प्राण है ना पान है लेकिन वैसे तो हमारे को निकलता हुआ दिखता है तो ये जो प्राण और अपान है ये नाक नासिका की दृष्टि से देखिए बोलते समय श्वास निकलता तो है लेकिन कहा से निकलता है मुख से निकलता है बहुत अंश में बहुत कम नासिका से बोलते हैं तो नाक से निकलता है। नहीं तो मुख से निकलता है बोलते समय मुख से ही हमारा हवा निकलती है तो ये जो प्राण और अपान दो चीजें थी ये नासिका से श्वास लेने के संदर्भ में था प्राण और अपान और जब ना तो प्राण है ना अपान है दोनों के नहीं है तो नहीं नाक से ना अंदर भर रहे हैं अंदर तो भरी नहीं रहे और बाहर भी ना मात्रा या नहीं है मुख से निकलता है वो तभी हम वर्णों को बोल पाते हैं तो इसलिए कहा ना तो सांस लेता है ना छोड़ता है अब यू तो इन्होंने लिखा है ऋषि ने लिखा है हम, हम यू कहने लगे कि भाई ये तो गलत बात है तो सास छोड़ते हुए तो हम बोलते हैं विरुद्ध आ जाएगा ना इससे सभी श्वास छोड़ते हुए बोलते हैं तो प्रत्यक्ष सिद्ध बात है क्या इनको ये नहीं पता था कि श्वास को छोड़ता भी नहीं है बोलते समय तब इसका संदर्भ हम यही समझेंगे संगति तो इसी तरह लगाएंगे कि नाक से नहीं छोड़ते हैं मुख से छोड़ते हैं तो प्राण और अपान का संबंध नासिका से तो जब ना प्राण होता है न अपान होता है यानी व्यान होता है दोनों की संधि उसी समय हम बोल पाते हैं इसलिए इन्होंने कहा व्यान आग, जो व्यान है सब वाक जो व्यान है वही वाक है इसलिए जिस समय व्यान रहता है न तो न प्राण रहता है न अपान रहता है तो तस्मात अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति तभी वाणी को बोल पाते हैं ठीक है तो व्यान से इन्होंने वाक को ले लिया उसको जोड़ दिया और वाक से आगे किसको जोड़ रहे हैं पहले भी जोड़ा था इन्होंने देखिए चौथा या वाक सारिक जो है वो रिक है वाणी का सार क्या बताया था रिक बताया था वाणी का सार स्तुति है उसके भी सार भाग तो यद्यपि उसका सार है लेकिन फिर भी कारण कार्य में अभेद करते हुए या वाक सारीख जो वाणी है वही तो रिक है क्योंकि जो जो रिक होती है वो वाणी होती है वचन होता है वाक्य होता है स्तुति होती है उसमें तो या वाक शारीख इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन रिचम अभिव्याहती इसलिए जब जब रिचाओं को बोलता है स्तुति करता है तो न प्राण रहता है ना अपान रहता है अभियान रहता है उस समय व्यान की उपासना कर रहा है क्योंकि तो बिना व्यान के हम बोल नहीं सकते वाणी नहीं कर सकते बोल भी नहीं सकते तो ऋचावी को भी नहीं बोल सकते ऋचा भी तो वाणी वाकी है आगे या रेख तत्साम और जो रेख है वही साम है पीछे भी कहा था रिक काम है, है।, है। उसमें जो गायन हो रहा है ऋचा के ऊपर गायन होता है वो गायन तो गायन भी नहीं कर सकते तो चूंकि वाणी रिख है और रिख ही शाम है तो इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन सामगायति जिस समय साम का गान करता है उस समय भी न प्राण होता है न होता है उस समय व्यान होता है ये व्यान व्यान को उदगीत के रूप में देखे व्यान की महत्ता बता रहे हैं तो जो जो मुख्य कार्य हैं हम बोलते हैं रिक है साम है वो बिना इसके नहीं होता आगे यथ शाम सा उदगीत है जो शाम है वही उदगीत है और पीछे भी कहा था शाम का रस क्या है उदगीत है साम का भी रस क्या है वाक का रस रिक रिक का रस साम, साम का रस उदगी वही जाकर के टिकेगा तो कह याम उदगीत तस्मात अप्राणन अनपानन उद्गायति। इसलिए जब उद्गीत का वचन करते हैं उद, उद्गायन करते हैं तब न तो प्राण रहता है न अपान रहता है व्यान तो तो की स्थिति रहती है तो ये जो ये जो सारी महत्वपूर्ण चीजें वाणी भी ऋचा भी और शाम भी और उत्गीत भी ये बड़े महत्वपूर्ण है इन सबको करते समय प्राण और अपान समाप्त होते हैं और व्यान रहता है तो कहें इसीलिए और भी जो चीजें हैं महत्वपूर्ण अगला देखिए और तो यानी अन्य वीरबंती कर्माणी अन्य जो भी बल लगने वाले कार्य हैं जिनमें बल लगता है और जिनसे बहुत विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है विशेष कार्य होता है उन सब में उदाहरण दे रहे हैं कर्माणी यथा अग्निर मंथनम जैसे अग्नि का मंथन अरणिमंथन करते हैं लकड़ी को आपस में रगड़ते हैं घिसते हैं चलाते हैं जैसे कि सोमयाग में अग्नि को उत्पन्न करते हैं नीचे एक लकड़ी होती है ऊपर एक लकड़ी रखते हैं उसको गोल गोल घुमाते हैं दही बिलोने की तरह से तो घूमते घूमते घूमते उसमें घर्षण से उष्णता आ जाती है और फिर अधिक उष्णता होने पे चिंगारी आ जाती है धुआं निकलने लग जाता है चिंगारी आ जाती है फिर उस अग्नि का उपयोग करते हैं उस चिंगारी से लेकर के फिर आगे अग्नि को बढ़ा देते हैं तो वो सामान्य काम नहीं है वो उसमें मेहनत बहुत लगती है बहुत पसीने भी आ जाते हैं बहुत मेहनत पड़ जाती है कई बार तो जैसे अग्नि का मंथन है ये भी जो वीरवत कर्म है उस समय भी क्या करना चाहिए हमारे को उस समय भी प्राण और अपान रुक जाते हैं अप्राणन अन अपानन होती है तब कैसे करते हैं धक्का लगाते हैं कभी तो कैसे लगाते हैं कभी सांस भर के भार उठाते हैं तो कैसे करते हैं वजन उठान भारोत्तोलक वेट लिफ्टर होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे कार्य हैं सांस भर के रोक करके यानी प्राण और अपान को हम रोकते हैं वहां पर किसी तरह से तो अतो यानी इमानी विद्यवंती कर्माणी यथा आगे कहा आज हे शरणम युद्ध का शरण युद्ध की तरफ जाना युद्ध लड़ना बड़ा संघर्ष आमने सामने का उस समय आयमनम बहुत दृढ़ धनुष कठोर धनुष उसको खींचना उस पर प्रत्यं चढ़ाना तीर को लगाना उसपे कठिन होता है कि सामान्य बच्चों वाला होता है वो उसके लिए बात नहीं है इसलिए इन्होंने दृढ़ धनुष का कहा उसपे वो जो तार बांधना होता है रस्सी बांधना होता है जिसके लिए सी, जो सीता किया करती थी सुनते हैं ना रामायण के अंदर तो सीता उसको बांधा करती थी इतनी थी तो जो इसको बांधेगा उसके साथ विवाह होगा और रामचंद्र जी ऐसे थे और उसको फिर खींचना बल लगता है बहुत अधिक दृढ़ हो उस समय भी यही होता है तो इन सब कार्यों में अप्राणन अनपानी करोती उनको करता है एतस्य हेतोर इस हेतु से व्यानम एवं उदगीतम उपासित इस व्यान को ही उदगीत के रूप में उपासना कर लो यही इतना महत्वपूर्ण है बोलना रिका रे रिक शाम ये जो सारी कार्य बताए इस समय ये व्यान की स्थिति में हो रहे हैं प्राण अपान रुकने पे हो रहे हैं तो ये इतना महत्वपूर्ण है इसकी उपासना कर लो उपासना हमेशा बड़े की की जाती है तो व्यान की उपासना कर रहे हैं उसको उद्गीत के रूप में ले रहे हैं तो उसको महान मान करके कर रहे हैं ये प्रक्रिया होती है और दूसरे ढंग से बता रहे हैं भाई ठीक है उद्गीत की उपासना और भी ढंग से कर लो ये भी नहीं होती है तो और दूसरे ढंग से कर लो जो सूक्ष्म रूप से नहीं कर सकते वो सूक्ष्म स्थूल रूप से कर सकते हैं उनके लिए उपाय बताए जा रहे हैं और कहा अथक लो अक्षराणी उपासित उद्गीत के अक्षरों की ही उपासना कर लो उद्गीत जो शब्द है जो लिखा जाता है उद्गीत इसी की उपासना कर लो इसी शब्द पर ही केंद्रित हो जाओ तो भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने कहा प्राण एव उत्त मैं जा रुकता हूं चाहे तो अल्प विराम लगा लिया करो प्राण एव उत्त उत्तीता में शब्द पहले है तो उत् मतलब है प्राण क्यों प्राण को उत् क्यों कहते हैं तो इसका कारण बता रहे हैं प्राणे नहीं उत्तिष्ठति प्राण से ही तो ये उठता है प्राण नहीं होगा तो उठेगा कैसे ताकत होनी चाहिए प्राण होना चाहिए तभी तो व्यक्ति उठता है करता है कार्य करता है बढ़ता है इसलिए प्राण को उत नाम से कहा गया उदगीता में जो उत्शब्द है इसका मतलब प्राण अक्षरों के आधार पर जा रहे हैं वाक गीत उत, गी उत अलग हो गया बीच में जो है गी गी तो बोले वो वाणी है गी का मतलब है वाणी तो वाक ये इतना सा शब्द हुआ थोड़ा सा फिर अल्प आगे कहा वाचो ही गिरा इति आचक्षते तो वाक को गी क्यों कहा तो बोले वाचय ही वाणियों को ही वाच है बहुवचन है द्वितिया बहुवचन वाणियों को गिरह गिरहक्षते गिह गी गिरा गिर मतलब गिरह इस शब्द से कहाता है जो वाणिया होती है उसको गिरह शब्द से कहा जाता है इसलिए वाक है वो गी है गी एक वचन में होगा गिह गिरा गिरह तो वो एक वचन में तो यहाँ गी उत गी था गी जो है ये वाणी का प्रतीक हो गया उत मतलब प्राण और गीह का मतलब वाणी और आगे अंत में बचा था, था। तो कहा अन्नम थम इतना सा अन्न जो है उसको थम कहते हैं अन्न को थम कहते हैं क्यों कहते हैं अन्न को थम तो बोला अन्य ही दम सर्वम स्थितम अन्न में ही तो ये सारा स्थित है ये सारा जीवन चल रहा है अन्न के ऊपर ही निर्भर है अन्न नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा तो अन्न पर सब कुछ स्थित है स्थित में थ है ना बीच में स्थित में था उसको ले लिया केवल ये निरुक्त शैली में किया है इन्होंने उद गी थर की तरफ प्राण ले लिया गी गी वाणी के लिए ले लिया और था थित या स्थिर का थे सब कुछ टिका हुआ है भले इस तरह से कर लो इस अक्षरों की उपासना कर लो तीन भागों में तोड़ दिया इसको उत्गी और था प्राण वाक और अन्न इन पर केंद्रित हो जाओ इनकी उपासना कर लो अब अक्षर तो तीन ही है था ये तीन टुकड़ों में उसको बांटा है तीन टुकड़ों में बांटा है उत्ती और था अब उसका एक अर्थ तो ये कर दिया प्राण वाणी और अन्न अब दूसरे ढंग से इन्हीं शब्दों के ऊपर इन्हीं टुकड़ों का अन्य अर्थ बता रहे हैं और ढंग से भी कर सकते हो आप उपासना अक्षर की ही कर रहे हैं उद्गीत अक्षर की तो उसने एक तरीका ऊपर बता दिया इनसे संबंधित तीन बातों को पकड़ लिया अब और कह रहे हैं देखो तो उत का मतलब दूसरा भी है तो बोले देव एव उत द्वलोक है यह उत है क्योंकि ऊपर रहता है वो तीन लोक होते हैं तो द्व्यूलोक तो देव एव उत्त एक बात अंतरिक्षम गी अंतरिक्ष जो बीच वाला भाग है वो गी है और पृथ्वी थम पृथ्वी जो है वो थम है थ है उदगी उत उत्त अंतरिक्ष गी नहीं उत द्यूलोक गी अंतरिक्ष लोक और थ पृथ्वीलोक तीनों लोक आ गए उदगीत शब्द से उत् गी था। इत, इसका भाव साथ में लेते हुए तो ये तो स्थान बताए लोगों का नाम तीन लोक हैं अब इन तीन लोगों के अलग अलग देवता भी माने जाते हैं मुख्य देवता तो उनके लिए भी कहा उनको भी हम उदगीत से कह सकते हैं तो कहा आदित्य एवं उत ये जो आदित्य है सूर्य है ये उत है द्यूलोक का देवता आदित्य को माना जाता है निरुक्त के अंदर ही चर्चाएं आती है और भी शास्त्रों में आती है दू लोग कहते ही उसको है जो जहां प्रकाशमान लोक है जहा प्रकाश वाले सूर्य आदि रहते हैं उसको दूलोग बोलते हैं उसका देवता कौन है आदित्य है तो कहा आदित्य एवं उत उत का मतलब आदित्य भी ले सकते हैं ये तीसरा अर्थ कर रहे हैं उनमें स्थित देवताओं को आगे कहा वायुर्गी और वायु गीह है उत गी, गी मतलब है वायु तो अंतरिक्ष लोक के देवता में वायु एक देवता है मुख्य देवता विद्युत को भी माना जाता है लेकिन वायु को भी देवता माना जाता है इंद्र को मान लेते हैं तो वायु भी एक मुख्य देवता है अंतरिक्ष का बीच में वायु रहती है और अग्निस्थम और अग्नि जो है अग्नि ही है वो थम है नीचे जो थ है पृथ्वीलोक का देवता अग्नि माना जाता है तो तीन लोग बताए उत्त इससे तीनों लोगों का ग्रहण है और फिर उत्गीत से इन तीन देवताओं का भी यहाँ पर ग्रहण है इस रूप में उपासना कर लो की व्यापक रूप से और अलग ढंग से कह रहे हैं उन्हीं अक्षरों पर उदगीत अक्षरों की ही उपासना कर रहे हैं लेकिन अर्थ बदल बदल के कह रहे हैं सामवेद एव उत्त सामवेद है उत ऊपर का यजुर्वेदों की यजुर्वेद बीच है जी जो है वो यजुर्वेद और रिखवेदा, रिखवेदा, थम, था है और ऋग्वेद ऋग्वेद थ है यहाँ पर तीन वेद हैं तीन उनके अंदर तो संवेद सबसे ऊंचा है क्योंकि वो उपासना का है यजुर्वेद बीच का है क्योंकि वो कर्म है और ऋग्वेद सबसे नीचे का है क्योंकि वो ज्ञान है ज्ञान के बाद कर्म करते हैं बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता है कर्म करते हैं फिर उपासना करते हैं ज्ञान आधार तो होता है लेकिन ज्ञान अपने आप में मुख्य नहीं होता है उसके साथ फिर हमें कुछ करते हैं ज्ञान के अनुसार कुछ उपासना करते हैं तो रिक यजु साम ये साम यजु रिक उत गी था। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है दुग्धे अस्मयी वाक दोहम हम यो वाचो दोह अस्मयी इसके लिए जो इस तरह से अक्षरों के आधार पर उदगीत की उपासना करता है ये तीन वेदों को लेकर के तो वाक यानी वाणी करता है इसका वाक असमय दोहम दुख वाणी उसके लिए दूध दूने लगती है वाणी उसके लिए दूध दूहने लगती है तो इस उदगीत की इस ढंग से उपासना करता है तो वाणियों से का जो दूध है सार है रस है तात्पर्य वो उसको पता लगने लगता है तो वाघ असमयी दोहम दुख किस दूध को यो वाचो दो है जो वाणी का दोह है जो वाणी का दूध है उसको उसके लिए दूहने लगती है गाय वाला दूध नहीं भैंस वाला दूध नहीं पीने वाला दूध नहीं लेकिन वाणी का जो दूध है वो उसके लिए दूहने लग जाती है और क्या होता है अन्नवान अन्नादो भवती और ऐसा व्यक्ति अन्न वाला हो जाता है अन्न वाला यानी उसके पास अन्न हो जाता है गेहूं चावल जो और अन्ना तो अन्न को खाने वाला भी हो जाता है अन्न को खा भी सकता है वो अन्न वाला होना और अन्न को खा सकने वाला होना दोनों बातें अलग अलग हैं लगे अन्न होते हुए भी नहीं खाया जा सकता ऐसा भी हो सकता है तो देखो तो उपासना का कितना बड़ा फल है तो कोई कहेगा कि हम तो बिना उदगीत की उपासना के भी अन्नवान हो जाते हैं किसान लोग या खरीद करके और अन्न को खा भी लेते हैं इतनी उपासना करके अन्नवान और अन्नादाय बनेंगे हम यह अन्न का तात्पर्य दूसरे ढंग से है स्थूल रूप से खाना नहीं स्थूल रूप से अन्न वाला नहीं जो उद्गीत की उपासना नहीं करता है और अन्न उसके पास में है अन्न का मतलब होता है जो जीवन देने वाली चीज है एक अन्न जो हम खाते हैं वो मुख्य रूप से हमें जीवन देती है इसलिए उसको अन्न कह देते है बाकी सारी चीजें भी अन्न कही जा सकती हैं जिन जिन से हमारा जीवन चलता है तो इन सब चीजों को अपने पास जो रखता है रखते हुए भी यदि उपासना नहीं करता है उद्गीत की तो वो अन्नवान नहीं होता है और अन्न को खाता हुआ भी वो अन्न को खाने वाला नहीं होता है अन्नादन नहीं होता है अन्न को अदन करने वाला नहीं होता है खाने वाला भी कुछ नहीं खाया पिया बेकार उसका जो धन संग्रह कर रखा है अन्न संग्रह कर रखा है साधन संग्रह है वो उसका होना ना होना बराबर है अब किसी के पास बहुत धन हो और उस धन से उस धन से वो शराब पी रहा है जुआ खेल रहा है और ऐसे ही करता जा रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको धनवान को रोकना तो ये जो इतनी उपासना करके अन्नवान और अन्नादो भवती तो किसी के पास धन है और उसको व्यर्थ गवा रहा है तो हम क्या कहते हैं काय का धनवान है तो उड़ा रहा है सारा उड़ा देगा काय का धनवान है हमारे पास कम भी होता है और हम उसका सदुपयोग करते हैं बोले तो हाँ ये धनवान है हम उपयोग कर सकते हैं उसका उपयोग करेंगे तो जो उपासना नहीं करता है वो अन्न वाला होते हुए भी अन्न वाला नहीं होता है क्योंकि तो जीवन तो उसका व्यर्थ जा रहा है सांसारिक भोगों में लगा हुआ है पाप कर्म कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो उसको अनवान होना क्या उसके लिए लाभदायक तो है नी अनवान होना साधन सम्पन्न होना ये तो एक प्रशंसा है तो प्रशंसा तो तब हो जब उसका सदुपयोग कर रहा हो लाभ उठा रहा हो लाभ तो उठा नहीं रहा है उससे हानि कर रहा है तो क्या फायदा उसका क्या भारत के पास में इतने टैंक हैं, एटम बम है और हम उससे प्रसन्नता तो तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उससे कोई लाभ उठाए तो लाभ ना उठा कि उससे अगर हम अपनी हानि कर रहे हो तो ऐसे अस्त्र शस्त्र रख के कौन उसको प्रशंसा के रूप में कहेगा कि हमारे पास ये है तो हानि उठा रहा है उसका होना क्या लाभदायक तो है ही नहीं इसलिए जो उपासना नहीं कर रहा है इस जीवन में आकर के वैसे ही जीवन बिताए चले जा रहा है तो वो वास्तव में अन्नवान है ही नहीं कितने भी भले धन दाने भरे पड़े हैं उसके पास में और कितना भी कोई खाता है वो अन्नाद नहीं है वो अन्न को नहीं खा रहा है जीवन नहीं जी रहा है वो अन्नवान मतलब जीवन वाला अन्नाद मतलब जीवन को उपयोग में लेने वाला व्यर्थ जा रहा है उसका तो वो क्या खा रहा है अन्न थोड़ा खा रहा है जैसे मोघ मंत्र के अंदर आता है मोघ विन्दते अप्रचेता अप्रचे व्यर्थी अन्न को खा रहा है सप्तम्रवी वध सतत से वो उसका नाश करेगा उल्टा खा तोड़ा है वो सोच रहा है मेरा जीवन चल रहा है जबकि वो उसका नाश कर रहा है केवल आघो भवती वो कुछ नहीं खा रहा है अन्न नहीं खा रहा है वो तो पाप को खा रहा है तो इसी तरह से जो उपासना नहीं कर रहा है और वैसे ही खाए जा रहा है जीवन जिये जा रहा है साधनों का उपयोग किए जा रहा है वो अपने आप को भले ही समझता है कि मैं अन्न वाला हूं और अन्न को खा रहा हूँ वो अन्न वाला है ही नहीं अन्न को खा ही नहीं रहा है क्योंकि उपयोग भी नहीं ले रहा है और बल्कि उससे हानि उठा रहा है उसको अन्न को खा करके जी रहा है और जी करके गलत कर रहे हैं तो क्या क्या वो अन्न को खाया उसने अन्न का क्या उपयोग हुआ तो जो उपासना करता है वो अन्नवान अन्नादो भवति इसका या एतानी यह विद्वान जो इनको इस प्रकार से विद्वान जानने वाला है जानता है उदगीताक्षराणी उपास उदगी इन उद्गीत के अक्षरों की भी जो उपासना करता है अब शब्द एक ही था उद्गीत उदगीत कर दिए और उसके अलग अलग अर्थ निकाल दिए। इसका भी अर्थ है इसका ये भी अर्थ है इसका यह भी अर्थ है और इनको समझ करके और इनके ठीक उपयोग को करके चल रहा है वो भी एक उदगित की उपासना है और इसी में गंभीरता से जाना है तो इनको करते हुए इनके पीछे छुपे हुई शक्ति को इनको देने वाले को भी स्मरण करता है इनके माध्यम से करता है सीधे सीधे नहीं करता है लेकिन इनके माध्यम से करता है अब जैसे उदगीत में इन्होंने सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद की बात कही एक वो व्यक्ति होता है जो सीधे ओम का उच्चारण कर रहा है परमात्मा के गुणों का स्मरण कर रहा है सर्व सर्वरक्षक आदि पीछे जो सीधे चर्चा हुई वही उसी का ध्यान कर रहा है उसी के स्वरूप का ध्यान कर रहा है एक उदगीत की उपासना कैसे कर रहा है इन वेदों को पढ़ रहा है इन वेदों को पढ़ रहा है उसमें ईश्वर के वर्णन को सुन रहा है समझ रहा है विचार रहा है ये भी उदगीत की उपासना है उदगीत है शब्दों को पकड़ा शब्दों से तीन वेद को ले लिया और वेद को जो कर रहा है ये भी उपासना है स्वाध्याय शब्द के अंदर योग दर्शन में प्रणव का जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन दोनों बातें लिखी हुई है दोनों मिलाके भी कर सकते हैं और दोनों पर्याय रूप में भी हो सकती है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी तो हम उस परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं जब करते हुए भी जो प्रणों का जब कर रहे हैं तो भी परमात्मा का ही तो चिंतन कर रहे हैं मन पे वही तो संस्कार पड़ रहे हैं। तो जो संस्कार जब करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं वही मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी अच्छे संस्कार पढ़ते है तो स्वाध्याय के दोनों अर्थ है दोनों ढंग से हो सकती है अपनी अपनी रुचि से कुछ भेद हो सकता है दोनों का भी प्रयोग हो सकता है सबके सब, सब चीजें नहीं हो पाती सब साधनों का उपयोग नहीं कर पाते तो उदगी इस अक्षर की उपासना भी की जा सकती है तो उसके अंदर इन्होंने जो पहले बताया था प्राण वात और अन्न दूसरे रूप में बताया देव अंतरिक्ष और पृथ्वी देवता के रूप में बताया आदित्य वायु और अग्नि वेद के रूप में बताया सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद अब उसको वाणी दुहने लग जाती है उसको दूध मिलने लग जाता है पशुओं का पालन दुग्ध के लिए करते हैं उसका सार होता है ऐसा उसको मिलने लगता है वो अन्नवान हो जाता है आगे देखिए और कहते हैं अथ खलु आशी ही समृद्धि उपसरणानी उपासित है मूल की ही चल रही है ये भी एक तरीका है उदाहरण दे रहे हैं कि अथ खलु आशी ही समृद्धि आशी मतलब हमारी इच्छाएं हैं जो आशाएं हैं उनकी समृद्धि अच्छी प्रकार से वृद्धि जो हम चाहते हैं उनकी पूर्ति अथा खलु आशी ही समृद्धि उपसरणानी इतिपासित है जो उसको उसके जो साधन है उनको विशेष रूप से हम प्राप्त करते हैं उससे हमारे को समृद्धि हो जाती है जो इच्छा है वो हमें प्राप्त होती है जिस चीज की हमें इच्छा है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उससे संबंधित साधनों के पीछे हम भागते हैं उन साधनों को अपनाते हैं हमें अन्न उत्पन्न करना है तो उसके लिए जो साधन चाहिए यंत्र आदि पानी खाद जो भी चीजें बीज आदि हम उनकी तरफ भागते हैं कि इन साधनों का उपयोग करेंगे वो प्राप्त कर लेंगे जिस भी लक्ष्य को करते हैं साधनों का उपयोग हम पर्याप्त करते हैं उसको चाहे से ही चाहते हैं जैसे कि लक्ष्य को चाहते हैं क्योंकि साधनों से हमें लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो कहा कि इसी तरह से ये तो एक उदाहरण मात्र है लोक का उदाहरण है तो ये न सामना स्तोषण तत्साम उपधावे जिस शाम से स्तुति करे स्तुति करता हुआ है उस शाम का विचार करे पहले क्योंकि साम साधन है उद्गीत की उपासना के लिए साम एक साधन है वाणी वाक रिक साम और उद्गीत एक दूसरे के आधार बन रहे हैं उपासना उद्गीत की करनी है तो साम को लेना होगा तो साम को जिस साम से स्तुति करे जिस साम का उपयोग करते हुए ऋचा का उपयोग करेगा रिक का उपयोग करेगा तो उस साम को उपधावे तो उसको साधन के रूप में अपना गया अच्छी तरह से समझे वो तो एक साधन हो गया उसका उदगीत की उपासना का तो जैसे हम उपकरणों के पीछे दौड़ते हैं ऐसे उसके लिए भी करें ये भी एक साधन है और इसी तरह कह रहे हैं यश्याम ऋचि ताम रिचम जिस ऋचा में उस ऋचा के पीछे भी दौड़े जिस ऋचा का प्रयोग करना है जिसमें उसको स्तुति करनी है उदगित करना है स्तुति करनी है उसको भी विचारे ये भी एक साधन है जैसे साम बताया ऋचा बताई यद आर्षे हम तम ऋषि जिस ऋषि वाला वो मंत्र है उस ऋषि को भी वो भी साधन के रूप में देखें। वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि भी लिखे होते ऋषि देवता छंद स्वर तो जिसकी जिस उपासना उद्गीत की उपासना करनी है साम भी देखेगा और ऋचा है वो भी देखेगा और वहां जो ऋषि लिखा हुआ है उसका भी उपकरण के रूप में सेवन करें उसके पीछे भी वैसे ही भागे यानी उसको भी समझे ये ऋषि कौन है क्योंकि ऋषि की हमने पीछे देखी जैसे अंगिरा थे बृहस्पति थे अयास्य थे ऐसी वेद मंत्रों में भी बहुत मिलेगा कि उस मंत्र को समझ के किन गुणों को उस व्यक्ति ने अपने में धारण किया कैसा हो गया वो वो इनाम उसका पड़ जाता है ये ऋषि होते हैं उसका उपाधि नाम हो जाता है तो जब हम मंत्र के ऋषि को देखते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं कि ये ये गुण इस ऋषि शब्द का जो ऋषिवाचक शब्द है इसका तात्पर्य ही है तो हमें पता लगता है कि इस मंत्र को पढ़ के समझ के साक्षात्कार करके हम भी ऐसे बन सकते हैं उससे हमारी उसकी समझ बढ़ती है हमें पता लग जाता है तो यदा आर्षयम तम ऋषि उपधावेता ये सबके साथ जुड़ता जाएगा उसके पीछे भागे उसका चिंतन करे ऋषि का भी चिंतन करे तो शाम का ऋचा का और ऋषि का और याम देवताम अभिष्टोषियन ताम देवताम उपधावेत अब जिस देवता की स्तुति करनी है जो विषय है उस मंत्र का उसका भी पहले चिंतन करें उसका भी विचार करें उसको भी साधन के रूप में देखें। मात्र मंत्र को ही यूं बोल दिया अर्थ कर लिया इतने से बात नहीं बनती है ये सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। इनसे वेद अधिक खुलता है और स्पष्टता होती है और तब हम उदगीत की उपासना अच्छी तरह कर पाते है तो ऋषि और देवता रिचा है ये इस इसके अंदर कहा इस प्रभात में अब आगे कहते हैं इसी को दसवां ये न छंद उपधावेत जिस छंद से आप स्तुति करने वाले हैं जिस छंद का प्रयोग किया गया है उस ऋचा में उसके पीछे भी भागें उसका भी ध्यान करें ये किस छंद में है उसको भी समझे और उसी के अनुसार फिर वो बोलेगा और ये न स्तो न स्तोष्यन मान तम स्तोमम उपधावे और जिस स्तोम के द्वारा स्तुति करें उसके पीछे भी भागे उसको भी समझे उसका भी विचार करें तो जिन मंत्रों से हम स्तुति करते हैं समधान करते हैं और मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो अनेकों का जो समूह होता है उसको स्तोम के रूप में प्रयोग करते हैं तो उन मंत्रों का जो समूह है अगर अनेक मंत्रों से कर रहे हैं तो उस पर भी पहले विचार करें तब उदगी की उपासना होगी आगे याम दिशम अभिष्टोशन सियात ताम दिशम उपधावे और जिस दिशा की स्तुति करता हुआ चले उस दिशा के बारे में भी विचार करें अब दिशा मतलब उस दिशा में स्थित गुणों को देखता है एक विशेष दिशा का प्रयोग करता है जैसे हम मनसा परिक्रमा मंत्र में मंत्रों में करते हैं प्राची है प्रतीची है उदीची है दक्षिणा है ऊर्ध् है नीचे की है ये भिन्न दि दिशाओं का प्रयोग करते हैं वैसे तो उसी एक परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं उसी की उपासना कर रहे हैं लेकिन दिशाओं का भी प्रयोग है इस दिशा का इस दिशा का तो जो दिशा वहां पर कही गई हो जिस दिशा को हम कर रहे हैं उस दिशा के बारे में भी जान करें यानी ये भावना करें हम प्राची कर रहे हैं तो सामने की दिशा आनी चाहिए दक्षिणा कह रहे हैं तो ये दिशा आनी चाहिए उस समय भाव में हमारे उसका भी विचार रखते हुए ये सब किया जाता है ये भी एक साधन है तो जैसे अपनी इच्छाओं को बढ़ाने वाला पूरा करने वाला व्यक्ति उसके साधनों के पीछे भागता है उनको अपनाता है ऐसे ही ये जो उद्गीत की उपासना करने वाला है वो शाम को भी समझे एक साधन ऋचा को समझे उसके देवता को समझे उसके ऋषि को समझे उसके छंद को समझे ये सब करें और दिशा को समझे ये सारे साधन हैं इन सब को लेके जब करेंगे तो जैसे हम विभिन्न उपकरणों साधनों को अच्छी तरह से अपनाते हैं तो सफलता मिलती है ऐसे ही यहां पर भी इन सब को करना चाहिए सब लेते हुए उपासना उद्गीत की की जाती है और ये सब कह के अंतिम मुख्य बात कह रहे हैं कि आत्मान अंत उपसृत्युवीत अंत था अंत में ये ऊपर से सारी चीजें करते रहेंगे आदित्य का करते रहेंगे इसका करेंगे व्यान का करेंगे ये करेंगे वो करेंगे दिशाओं का करेंगे देवता लेकिन अंततः क्या करना है आत्मान आत्मा को यानी यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की बात है आत्मानम अंत उपसृत्य स्तुवित आत्मा के पास में निकट आकर के पहुंच करके, करके उसकी स्तुति करे उसकी निकटता उसमें मग्न होकर के अब स्तुति करे अंत में वही ब्रह्म पे पहुंचना है मनसा परिक्रमा के मंत्रों को बोलते बोलते भी ये सब विभिन्न दिशाएं और विभिन्न इशु और ये ये देवता ये अधिपति और ये सब करते करते भी पहुंचना है अंत में ब्रह्म पे पहुंचना है तो कहा अंततः उपस्थित्य स्तुवीत उसकी स्तुति करें और फिर कैसे करें बोले तो कामम ध्यान जितनी इच्छा हो उतना ध्यान करता रहे वहां पर उतनी देर जितनी देर आप टिक सकते हैं जितनी देर उस पर लग सकते हैं कामम जितनी इच्छा है यथा कामम जितनी इच्छा है उतना वो उसी पे टिका रहे पहले की सारी चीजें दिशाएं मंत्र ऋषि देवता ये सब एक साधन के रूप में आए वो करते करते करते ऐसी मानस की स्थिति बनी अब ब्रह्म पे जा करके टिक गए और मन को वहीं पर ही लगा लिया और जितनी देर हो बो उसी पे टिक करके रहेगा तो कामम ध्यान जितनी इच्छा हो उतना उसमें ध्यान करते हुए बैठा रहे जितना बैठना है लेकिन कैसे अप्रमकता प्रमाद नहीं हो आलस्य नहीं आए जागरूकता से अप्रमत्ता हा, हा या, तो और निकटता से बहुत शीघ्रता से वो लाभों को प्राप्त करता है लगातार उसी में टिका रहता है परमात्मा पे ही टिक जाता है सब कुछ छोड़ करके और अप्रमत् रूप से करता है तो निकट ही वो आज चला जाता है अभ्यास का ही करते तो निकट होता है एक शीघ्रता भी होता है बहुत शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है क्या सह काम असमृत इसके लिए वह काम समृद्ध हो जाता है जिस कामना को लेकर के वो चलाए वो कामना उसकी पूर्ति हो जाती है जिस कामना को लेकर परमात्मा का ध्यान कर रहा था वो कामना उसकी पूरी हो जाती है अब यहाँ लौकिक कामनाओं की पूर्ति एक आंशिक रूप से भले ही स्वीकार कर लें लेकिन ये विषय मुख्य कौन सा है सब दुखों से निवृत्ति वाला मुक्ति की प्राप्ति वाला समाधि की प्राप्ति वाला ईश्वर के आनंद की प्राप्ति वाला वो उसको हो जाती है अस्मय काम समृद्ध इसके लिए वो कामना बढ़ जाती है फलीभूत हो जाती है प्रकाशित हो जाती है उसको मिल जाती है कौन सी यत काम स्तुविता युविता इति जिस कामना वाला होकर के वो स्तुति करे प्रशंसा करता है ईश्वर के निकट जाता है वो, वो कामना उसकी पूर्ति हो जाती है साधनों के रूप में लौकिक चीजों की भी और अंततः परमात्मा के आनंद की भी वो उसको मिल जाती है पूरी हो जाती है तो ये की उपासना का एक रूप इन्होंने बताया जिसमें विभिन्न देवताओं को लेकर के जड़ वस्तुओं को लेकर के जो लाभकारी चीजें उनको लेकर के भी परमात्मा तक पहुंचना एक तरीका अक्षर को लेकर के शब्दों को लेकर के उपासना के बहुत तरीके हैं अलग अलग तरीके हैं एक ही उपासना पद्धति नहीं होती है अलग अलग इन एक एक प्रकार में भी कई कई हो जाते हैं अलग अलग शैली से होते हैं ये भिन्न भिन्न तरीके बताए जा रहे हैं और ये सब के सब की उपासना के लिए ही हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है इसका लेकिन इस सबको करते हुए उसकी बहुत सी लौकिक कामनाएं भी पूर्ति होती हैं, उसको संतोष मिलता है इत्यादि और परमात्मा की प्राप्ति होती है ठीक है तो ये खंड समाप्त होता है प्रणोत्तम सभी को छिकारे हैं ना